महर्षिदयानन्दप्रणीतस्य आर्यविजनयग्रन्थस्य प्रथमप्रकाशस्य अष्टविंशतितमो मन्त्रः पठिष्यते व्याख्याकृते च महर्षिदयानन्द्रणित आर्यविजनयग्रन्थे प्रथमप्रकाश का असवा मन्त्र पठा जागा औरी व्याख्यामिति जायि का रखते हैं ऋषि शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न प्रकरणों में दूसरे भी यहां पर ऋषि शब्द का अर्थ ईश्वर है और उसके साथ जोगा में जो जा सब कुछ को जानने वाला है हम इन शब्दों से क्या क्यार्थ ले दैनक जीवन हम क्या कुछ सोचते है इ विचार मास क्रियाए की क्रियाओं को भी शरीर कार्योष समय ईश्वर सारी बातों को जानता है सतत रहा है ऐसी अनुभूति व्यक्ति प्रय न परिणाम इता सम्बन्ध का आत्साश् सर्व है अर्थात् हमारा ज्ञान उल्टा है की दान संशयात्मक है हमारा कर्म उल्टा है की दान संशयात्मक है कोई भी ज्ञान उपासना ईश्वर देवता पर व्यक्ति जीवन में दैनक जीवन में रहे मे स्थिति नरेणता व्यक्ति कीशन्ध न जुडता आप कुछ सोच रहे हैं मनुष्य करने उस समय विचार करते समय आपकी स्थिति प्राय नहीं बन पाएगी जो सोच रहे हैं वो के सामने सोच रहे हैं आत्मनिर्क्षण करके देखो होना क्या चाहिए होना ये चाहिए कि कोई भी ज्ञान कोई भी कर्म कोई भी उपासना ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ईश्वर के साक्षित्व में नहीं की हो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 आप मा कर्म शारीरकर्मा उपासना किसी की करते ही रहते उस समय ये सारी ज्ञान कर्म उपसना ईश्वर वृष्टि मे मूर् पितार नीता रता बै बज इ भूल को हि जो ये व्यक्ति कहता है मानता है मैं ईश्वर को प्राप्त कर लू मैं ईश्वर को जानू हे ईश्वर मुझे शरण दे दो समाधि लगवा दो वो ऐसा क्यों नहीं करता ईश्वर वो वस्तु तो वो ईश्वर को जैसा है वैसा ही जान रहा है क्या गुण कर रहा है जैसा ईश्वर है वैसा ईश्वर को नहीं जान मान रहा है कि केवल उपदेश देना या दे देना या लेख लिख देना या, या तक तो कर लेते हैं चलो। और उसकी में बाचीत या तेते ज्ञान ईश्वर न कर्म मेखो ईश्वर उपसनामो ईश्वर न कि वस्तु प्या प्रसादरूपे प्रति व्यक्ति लालायित रता ता नीता सुख औ साधन उ प्रयासशील व्यक्ति और सम ईश्वर भूल्यान सुख औ सुखसाधनोपासना सुख सुखसाधन उपासना करणीय कासना छोटेता ईश्वरस्य दमन कटि जाता अपने भोजन में खासी पीछे समझेगा ना जो घंटी बच गई है आप चल पड़े चल पड़े कुछ सोच से रहे कुछ घर की बात कुछ यहां की वहां जाके मित्र के साथ बात आरंभ कर दी फिर वहां बैठे बैठे सोचना आरम्भ किया कि यह होगा वो होगा फिर बचने लगे जब वो दूसरी बात सोचने लग गया फिर निकलेंगे भूख तो खूब गए मंत्र पता नहीं कर बोलेंगे वो कुछ न कुछ व्यक्ति जो है वो सुपर और सुख की बात सोचता रह जाता है ईश्वर के प्रति उपेक्षा वो ईश्वर के साथ कोई दबंध नहीं रखता कितना ऊंचा होता है लौकिक के पदार्थों से माता पिता गुरु आचार्य राजा प्रजा के मित्रों से उचित व्यवहार करो ये ठीक बात देखा जो पर वैसा ईश्वर का गुणगरण स्वभाव है वैसा ईश्वर से व्यवहार करो आपको यह कहते हैं कि ईश्वर से व्यवहार करो कुछ इस दुकान आ गया होगा कि वे क्या ईश्वर में वार करें नहीं आता क्या ईश्वर से क्या व्यवहार करे माता जी के किया जा सकता है पिताजी के किया जा सकता है दुकानदार से ईश्वर से क्या व्यवहार करें हता नहीं आता मन में ईश्वर से क्या व्यवहार करें देखो रो, उस भोजन को खाना है कुछ रूप में खाना है अच्छा खाना है, ये ठीक इतनी आवश्यकता खाना है। पर उस भोजन को तो साधन समझो और ईश्वर की प्राप्ति को साध्य समझो व्यक्ति भोजन खाएगा मैं इसलिए आ कता मिलिखा शरीर स्वस्थ रगा बलवन् समाधि लगा खा रहा है वो स्वाद कोजन अवाद कलि भोजनखाता ई बता अपि घटना सुना स्वाद केखि प्राप्ति तो बस इसको छुड़ाने के लिए आपको यहां बुलाया छोड़ने के लिए कुछ है शब्द आया नहीं मैं स्वामी जी कहते हैं कि स्वादले के ने कहा स्वास्थ्य नहीं मैंने कहा विषय के लिए की बात स्वामी जी या कहते हो नहीं वो एकदम सड़क उठाता ना कहता स्वादले की दिखाई विश्वासने के अगर शब्द बोलना ये भैंस और गौ खूब घास खाती है विस्वादले के खाती है अपेक्षा करे थे मनुष्य कितना स्वाद लेता है ना उतना ले लेते भाई थोड़ा सा स्वाद लगता होगा या लगवा आप ये देखना प्रवृत्ति जो है पक्षी है उसको छोड़ देते दूसरे चीज खाते रहते हैं अच्छा लगता है पेट भरता है खाते रहते मनुष्य की तरह इतना स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ते या ना आपने देने की आपत्ति मांगा अब इसमें चटनी लाओ इसमें मसाला डालो इसमें ये करो सीधा पेट भा दू धर किलो धेगा पता चल कसा यो दूर गदे गोे गदाोडा गदा नी देते आन्तरया न बिना चा बहु काती बिना चा सूक्ष्मता याती जगाले सूक्ष्म बनाति गा घोडा बनाता बताओ नहीं बता गदे पर बैठती भी है उसे घोड़े भी बैठते हो कहीं ले जाते हैं पर की तरह नहीं देखी कदा कर जाता वो पूरा पूरा कहा जाता है जुगा, नहीं करता गदा तो आप ये देखेंगे प्राय ये व्यक्ति इतना स्वाद के चित्र में पड़ता है ये ये ईश्वर तो जाता है. समझ्यता में हम कहते रहते हैं कि जो हम सोचते हैं ईश्वर समर्पण जो हम बोलते हैं ईश्वर समर्पण जो हम शरीर करते हैं ईश्वर समर्पण ये ईश्वर की सज्ज्यता में रहने की विधि है एक गुरु जी आचार्य जी जहां बैठे थे बच्चे को छोड़ दिया है दस का बच्चा है वो कहता है ब्रह्मचारी भी विद्यार्थी जी खेलों और यहां पढ़ो इतना लिखना इतना पढ़ना इतने समय में खेलना वो सारी बातें तुमने बतलाई रहना ऐसे वो गुरुजी को देखता है सारे काम करता जाता है खेलता है तो गुरु को देख रहा है और भोजन खाता है गुरु जी को देख रहा है स्नान करता तो गुरु को देखता है और यह भी देखता है कि मोगल ही करूंगा तो थप्पड़ भी लगेगा नहीं समझा अच्छा जो सर्वज्ञता ईश्वर जी में ऐसा देखता है वो वास्तव ईश्वर को सर्वज्ञ मानता है नहीं। एक चीज पहले होने के लिए आए थे अस्सी अस्सी के अस्थी, तो नहीं होंगे बोल सकता भाई सत्तर के हो, साठ के हों हाथ में टीम के साथ पूछा गया कि भाई कोई चोरी की हो कोई ट्यूटी की हो तो बताओ कोई गड़गड़ हो गई हो तो व्यक्ति हो कह लेंगे जी मुझसे क्या वहां उद्यान में बाग गया था वहां नींदू था उन्होंने तोड़ दिया मैं तो गई चोरी हो गई और वहां पर यदि अपने न्यास के कोई अधिकारी वहां होते थो तोड़ता है जी ईश्वर की अनुपस्थिति में तोड़ा उसने ईश्वर की अनुपस्थिति में तोड़ा अच्छा कई बार ऐसा होता आप उनमें जो बात करते हैं तो आप दूसरे को धमका देते हैं यहां या, या नहीं करते हो क्या ऐसे जो घूसते हैं दूसरे को ऐसे करते हो कभी आप यहां मत करना कौन से कम कार्यप्रतिकूल पुर्ट को बात की गी और या पाणि का चिकेट् केन्द्र संकेत बता होंगे जले तो है। वहा भुलका देगा अहं लेखि स्वामी बोलना परि केगे अत्येक व्यक्ति ईश्वरता जाने लि सोचे ऐता चा जागे कि मो ज्ञान विज्ञान का विवेचन कर चाहूं, नहीं सकता इतना है जोर लगाँ, लगाँ। नहीं हो जान सिपु कोपि छिपा सकता जो लगा दोड लगा वे ईश्वर प्रोक्ष नी सकताखे प्राय ध्यानमेव यी भूल साधको क्या भूली वो में इस्टर ज्ञान ईश्वर करते हैं तो दिमाग बनता है ईश्वर जि वोटा अनुभव बताय कदा मनस्थिति ईश्वर की वोटा अनुभवो आरीक्षण एक मैं उदाहरण देता हूं हम गुरू जी के सामने बैठे और हमने मंत्र बोला ओम भू भूस्व गुरु जी सामने बैठे एक एक मात्रा को स्वर को ध्वनि को वो सुन रहे हैं और हम कहते हैं गुरु जी देखो मैं सुनाता हूं ओम भू भू स्व तक सभी तुरमारे और वो व्यक्ति गुरु जी को बिल्कुल स्पष्ट साक्षी रूप में सामने मानता मानता नहीं मांता। <coughs> नहीं मानता <coughs> पर साधक जो है ईश्वर को इस रूप में नहीं मानता मानता हो बताइए आप अपना अनुभव करके देख लो बोलो क्या अनुभव आपका ये स्थिति नहीं बनाता जब की वस्तु वस्तुस्थिति ये है गुरु जी तो थोड़ी सी देर के लिए सामने बैठते जबकि थोड़ी सी देर के लिए हमको देखता है आप विस्तार में जाइए भूतकाल मे कोवि ज्ञान ऐसा, ऐसा कर्म ऐसी उपासना किसी की नहीं हुई, में होगा, ऐसना तेज स्वीय नहीं है. क्या भूतकाल मे ऐसा ज्ञानविज्ञान कर्णी उपसना नही को ईश्वर में जाना हो क्या हुई है नहीं आपकी और मेरी असम जी हो आज वर्तमान में कोई ज्ञान विज्ञान कोई कर्म कोई उपासना ऐसी नहीं हो रही है जो ईश्वर की वृष्टि में वो ओझल हो ईश्वर स्कूल में जान रहा हो और आने वाले भविष्य काल में अनंत काल तक चलिए ऐसा ज्ञान ऐसा कर्म ऐसी उपासना नहीं होगी जिसमें ईश्वर जो ईश्वर जिसको ईश्वर को चाहिए भाषा कोई ज्ञान कर्म उपासना और को चाहे जोड़ दो कोई गर्व को उसको जोड़ दो, दो कोई क्रिया मात्र ऐसी नहीं है जिसको ईश्वर में हुई को जाने आज है उसको नहीं जानता हो। आगे होगी और उसको जाने ऐसा हुआ इरिणम न कला वस्तु स्थिति यदि है ईश समर्पित खरे नै कर ईश्वर इ ठिक